टॉक ज्यों था त्यों ठहराया ते। नंबर फाइव मिल गया वही मारवाड़ी चंदुलाल का पिता और ढब्बोजी का चाचा लेकिन है बहुरूपी देखती हूं अदृश्य हो जाता है अचानक दूसरे रूप में प्रकट होता है इसकी लीला विचित्र है जन्म जन्म से स्वामी बनकर बैठा है अब तो मैं थकी बूढ़ा कुरूद गंदा पीछा नहीं छोड़ता आपके सामने होते हुए भी आपसे मिलने नहीं देता आपके प्रेम सागर में डूबने नहीं देता जीवन सौंदर्य की उड़ान नहीं लेने देता इसी के कारण मैं विरह अग्नि में जली जा रही हूं मैं असहाय असमर्थ हूं भगवान मेरे भगवान मेहर करो मेहरबान जुगत करो जोगेश्वर चरण पड़ी दासी तोरी भाव भक्ति दो अविनाशी ताकि मैं आपके स्तुति गान जन्मों जन्मों तक गाती रहूं गाती रहूं गाती रहू योग मंजू अहमक अहमदाबादी यानी अहंकार अहंकार एक भ्रांति है इसलिए छूटना एक अर्थ में कठिन दूसरे अर्थ में बड़ा सरल जरा सी समझने की बात है अगर अहंकार से छूटने की कोशिश की तो फिर मुश्किल हो जाएगी क्योंकि जो नहीं है उसे कैसे छोड़ोगी जो नहीं है उससे कैसे लड़ोगी जो नहीं है उससे कैसे भागोगी जो है ही नहीं उसे छोड़ने के प्रयास में ही भ्रांति हो जाए कि भूल हो जाए जो नहीं है उसे जानना ही पर्याप्त है कि नहीं है छोड़ने की जरूरत नहीं उठती छोड़ने का तो अर्थ हुआ मान लिया कि है अहंकार से बहुत लोग छूटने की चेष्टा करते उसी चेष्टा में अटक जाते अहंकार नहीं अटका रहा छूटने की चेष्टा अटका रही है जैसे कोई अंधकार से लड़े जीतेगा क्या लाख करे उपाय और कितना ही बलवान हो हारेगा सुनिश्चित हारेगा और जब बार बार हारेगा तो स्वभावतः सोचेगा कितना असहाय हो कितना बेबस कितना शक्तिहीन तर्क कहेगा हारते हो क्योंकि अंधकार सबल है और हारते इसलिए नहीं हो कि अंधकार सबल है हारते इसलिए हो कि अंधकार है नहीं जो नहीं है उससे लड़ोगे तो हारोगे मिटोगे ही टूटोगे ही अहंकार होता तो जीत भी संभव थी अहंकार स्वामी बना बैठा है ऐसा तुझे समझ में आया मंजू यह समझना हुई अगर अहंकार स्वामी बना बैठा है ऐसा समझ में आया तो फिर एक चेष्टा उठेगी कि कैसे मैं अहंकार को दबा के उसकी मालकिन बन जाऊं संघर्ष शुरू होगा और संघर्ष में पराजय और यह बहुत आधारभूत बात है जो ख्याल में रखना कभी अभाव से मत लड़ना नहीं तो जिंदगी यूं ही व्यर्थ हो जाएगी और इसलिए फिर लीला विचित्र मालूम होगी क्योंकि इधर से हटाया हटा भी नहीं पाए कि वो दूसरे द्वार से प्रवेश कर जाएगा फिर लगेगा कि बड़ी सूक्ष्म है ये प्रक्रिया जितना छूटने की चेष्टा उतना उलझाओ सघन होता जाए जो नहीं है उसे जानना काफी है इसलिए मेरा त्याग पर जोर नहीं त्याग का अर्थ है छोड़ना मेरा जोर है बोध पर जागना भागना नहीं जो भागा वो मुश्किल में पड़ेगा जिससे भागा वही उसका पीछा करेगा छाया तुम्हारे पीछे ही जाएगी कुछ होती तुम भागते तो छूट जाती मगर कुछ है नहीं तुम जितनी तेजी से भागोगे छाया भी उतनी ही तेजी से भागेगी और तब घबराहट व्याप्त हो जाएगी कहे प्रभु अब क्या होगा कितना ही तेज दौडूं छाया है कि पीछा नहीं छोड़ती फिर जन्मों जन्मों दौड़ो तो भी ये पीछा नहीं छोड़ेगी रुको और गौर से देखो जाग कर देखो इस अहमक अहमदाबादी का कोई अस्तित्व नहीं है न तो ये चंदुलाल का पिता है और न डब्बूजी का चाचा यह है ही नहीं बहुरूपी कैसे होगा हम लड़ते हैं तो बहुरूपी हो जाता है एक रूप हराते हैं तो भ्रांति दूसरे रूप में खड़ी हो जाती भ्रांति के स्रोत को नहीं पहचानते तो पत्ते काटते रहो जड़ तो बनी है और मजा ऐसा है कि जड़ को हम पानी देते हैं और पत्तों को हम काटते एक हाथ से पानी देते एक हाथ से काटते इधर पत्ते कटते जाते नए पत्ते निकलते आते एक पत्ता तोड़ते हो, तीन पत्ते निकल आते ऐसे आदमी तीन से तेरह हो जाता है टूटता ही जाता है खंड खंड हो जाता फिर स्वभावता निर्बलता लगेगी निर्बलता लगेगी और संताप होगा एक हार हताशा जीवन को घेर लेगी विजय की संभावना मिट जाएगी तू कहती है मंजू बहुरूपी है देखती हूं अदृश्य हो जाता देखने से जो चीज अदृश्य हो जाए वह है ही नहीं न एक रूपी न बह रूपी जो नजर के सामने ना टिके जो अदृश्य हो जाए जैसे ही देखो वैसे ही अदृश्य हो जाए और जैसे ही पीठ मोड़ो फिर खड़ी हो जाए तो समझना कि भ्रांति है अज्ञान है बोध का अभाव है जलाव दिया ध्यान का और क्रांति अपने से हो जाती इसलिए मेरे सन्यासी को मैं ध्यान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दे रहा हूं न तो कहता हूं छोड़ो न कहता हूं त्याग करो न कहता हूं तपश्शरिया न कहता हूं विनम्र बनो क्योंकि विनम्रता अहंकार का ही रूप है इतना ही कहता हूं होश बेहोशी तोड़ो ये नींद तोड़ो ये सपने हैं इनसे जागो जाग के सपनों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता जागते ही सपने समाप्त हो जाते सेठ चंदूलाल मारवाड़ी का मुनि पोपटलाल वर्षों से आकांक्षा करता था कि कुछ तो तनख्वाह में बढ़ती हो जाए मगर चंदूलाल मारवाड़ी को देखता कि हिम्मत ही ना उठती मांग करने की चंदुलाल की कंजूसी ऐसी उससे मांग करना खतरनाक नौकरी खत्म हो सकती जो मिलता है वो भी बंद हो सकता है सुपोपट चुप रहा चुप रहा मौके की तलाश में रहा मौका चंदुलाल मिलने ही ना दे चंदूलाल कभी मुस्कुराए भी ना चंदुलाल कभी पोपटलाल की तरफ ठीक से देखे भी ना कहो तो कैसे कहो ऐसे आदमी से पत्थर की दीवाल बना है फिर उसने एक तरकीब खोज निकाली एक सुबह आके कहा कि सेठ जी रात एक सपना देखा कि आपने मेरी तनख्वाह 25 रुपए महीना बढ़ा दी चंदुलाल ने कहा अकड़ मत अगले महीने काट लूंगा सपने में भूल हो गई होगी सपने में बड़ी तनख्वाह असली में काटने की तैयारी है सपना तो जागे कि नष्ट हुआ चंदुलाल की पत्नी गुलाबो अपनी एक सहेली से कह रही थी कि मुझे तो इस चंदुलाल पे शक होता बहुत शक होता ई बेईमान जरूर किसी स्त्री के चक्कर में फंसा है अब कल की ही बात लो मैंने सपना देखा कि एक स्त्री की तरफ बड़ी गौर से देख रहा था और पास ही सरकता जा रहा था उस सहेली ने का तू भी पागल हुई अरे ये तो सपना था गुलाबों ने कहा जब मेरे सपने में ऐसी हरकतें कर रहा है तो अपने सपने में क्या नहीं करता होगा जब मेरे सपने तक में इतनी हिम्मत कर रहा है तो तुझ सोच तो कि अपने सपने में क्या नहीं करता होगा मैं मौजूद और मेरे सामने सरकता था उसकी तरफ मुझे तो शक होता है मुझे तो इस पे भरोसा नहीं आता ये जरूर किसी के पीछे पड़ा है इसकी चाल ढाल जब से ये सपना देखा है तब से हर बात में मुझे शक होता है चोर की तरह घर में घुसता है चारों तरफ देखता है सादी शादीशुदा आदमी घुसते चोर की तरह इसमें कोई करेगा क्या अपने साथी को कह रहा था कि मेरे पिता सिंह की तरह दहाड़ते हाथी की तरह मस्त चाल से चलते हरिणों की भांति दौड़ सकते, उस दूसरे लड़के ने गारे छोड़ भी और जब पत्नी के साथ चलते तेरी मम्मी के साथ तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की भांति ये सब भांति की चाल और शेर की तरह दहाड़ना और हरिन की तरह दौड़ना असलियत नहीं है असलियत तो वो जो पत्नी के सामने एक बेटे ने अपने बाप से आके पूछा कि हमारी भाषा को मातृभाषा क्यों कहा जाता है बाप ने चारों तरफ देखा बेटे का क्या देख रहे हैं कहा कि तेरी मम्मी को देख रहा हूं फिर कान में फुसफुसा के कहा हालांकि मम्मी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही थी कान में फुसफुसा कहा कि बेटा सुन भाषा को मातृभाषा इसलिए कहा जाता है कि पिता को तो बोलने का अवसर ही कहा मिलता है माता के रहते पिता बोल सकता है इसलिए मातृभाषा पितृभाषा तो कह नहीं सकते तो चंदूलाल बेचारा अगर डरा डरा घर में घुसता हो चारों तरफ देख देख के घर में घुसता हो इससे सिर्फ शादीशुदा है इतना ही पता चलता है मगर पत्नी ने जब से सपना देखा तब से उसे शक हो रहा है हम सपनों पे भरोसा कर लेते हम सपनों में जीने लगते और यू मत समझना कि गुलाबों की ही गलती है। ये की गलती मंजू ये सबकी गलती जाग के भी हम सपनों में जी रहे हैं एक मित्र ने पूछा है कि मैं लोप सांग रामपा की किताबें पढ़ रहा हूं बड़ी प्रभावित करती है लेकिन आपको सुनता हूं तो कभी कभी शक होता है कि पता नहीं ये बातें सच्ची हैं या नहीं लोभ सांग राम का रामपा की जो किताबें हैं वो उपन्यास हैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सिर्फ बुद्धू उनसे प्रभावित हो सकते उपन्यास का मजा लेना हो तो बात और और उपन्यास की दृष्टि से भी तृतीय कोटि के उपन्यास से, उपन्यास की दृष्टि से बिल्कुल आखिरी श्रेणी के मगर अध्यात्म की तरह समझोगे तो समझोगे कि बड़ी राज की बात है लोग संग्राम का कह रहा है सब कपोल कल्पना है सब सपने मगर कई लोगों को प्रभावित करता है क्योंकि सपनों से भरे लोग सपनों से ही प्रभावित होते हैं सपने की भाषा जानते और तो कोई दूसरी भाषा आती नहीं उपन्यास का मजा लेना हो तो तालस्ताय को पढ़ो तो दोस्तों वस्की को पढ़ो चैखो को पढ़ो गोरकी को पढ़ो उपन्यास का मजा लेना हो तो महान कलाकार हुए क्या सड़े सड़ाए लोपसांग रामपा को पढ़ रहे हो जिसमें कुछ भी नहीं कचरा है मगर अगर अध्यात्म समझो तो फिर तुम्हारी मर्जी फिर प्रभावित हो जाओगे अध्यात्म के नाम से जितना कूड़ा करकट दुनिया में चलता है किसी और चीज के नाम से नहीं चलता लेकिन चलता क्यों है क्योंकि लोग उसी भाषा को समझते हैं लोग मूढ़ हैं और जो उनकी मूढ़ता को प्रभावित करता है उन्हें जान लेना चाहिए कि उस बात में भी कुछ छुपी हुई मूर्ता होगी तभी तो तालमेल बैठ रहा है बुद्ध पुरुषों की भाषा तो चौंकाती है झकझोरती है बुद्ध पुरुष तो यूं आते हैं जैसे कि तलवार आए, यूं कि जैसे कोई गर्दन काट जाए बुद्ध पुरुष तो अग्नि की तरह आग्नेय होते भस्मीभूत कर देंगे निश्चित ही उसको जो नहीं जो है वो तो निखर के उभर आएगा बुद्ध पुरुष तो यू आते जैसे हवा का झोंका है राख को उड़ा ले जाते मगर तुम राख को पकड़ते हो तुम समझते हो ये तुम्हारी संपदा है दिल को संवार गई जीवन निखार गई जाने को कहू वो क्या है खुशियां बौछार गई मैं खुद रहा ना अपना टूट गया सब सपना कोई हवा इस मन का दर्पण बुहार गई जीवन भया उजियारा खो ही गया अंधेरा प्रेम अग्नि मंदिर में धीरा सा बार गई हाथों में उसके छोड़ा तैरा न भागा दौड़ा नदिया ही देखो मेरी नैया को तार गई हाथों में उसके छोड़ा संन्यास का अर्थ है समर्पण मंजू छोड़ अब लड़ने की जरूरत नहीं यह नदी जा ही रही सागर की तरफ ये जो गैर सरिता है यह सागर की तरफ जा ही रही अब तैरने की भी जरूरत नहीं भागने दौड़ने की भी जरूरत नहीं हाथों में उसके छोड़ा तैरा न भागा दौड़ा नदिया ही देखो मेरी नैया को तार गई जीवन भया उजियारा खो ही गया अंधियारा प्रेम अग्नि मंदिर में दीरा सा बार गई मैं खुद रह अपना टूट गया सब सपना कोई हवा इस मन का दर्पण बुहार गई दिल को संवार गई जीवन निखार गई जाने कहूं वो क्या है खुशियां बौछार गई सिर्फ जाके देख लेना कुछ करना नहीं अहमदाबादी विदा हो जाता है और तुम जागे रहो फिर लौट कर नहीं आ सकता सोए तो फिर लौट आएगा सोए तो फिर सपने संन्यास की परम अवस्था है जागे तो जागे सोए भी जागे कृष्ण ने योगी की परिभाषा जो की वही संन्यासी की मेरी परिभाषा है कृष्ण ने कहा है वह जो नींद में भी जागता है या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी जो सबके लिए रात है या अनशा सर्वभूत आयाम संयमी के लिए योगी के लिए वह भी नींद नहीं वो तब भी जागा है तस्याम जागृति संयमी शरीर सो जाता है मन सो जाता है और भीतर चैतन्य जागा रहता साक्षी जागा रहता दिन में तो जागा ही रहता रात में भी जागा रहता जागे में भी जागा सोए में भी जागा अभी हालत उल्टी अभी सोए में भी सोया और जागे में भी सोया बस इसको ही जरा सीधा कर लेना अभी तुम शासन कर रहे हो मैं कहता हूं पैर के बल खड़े हो जाओ ये बंद करो शासन। लड़ना मत नहीं तो लगेगा कि मैं असहाय हूं असमर्थ त्यागना मत नहीं तो लगेगा आपके सामने होते हुए भी आपसे मिलने नहीं देता आपके प्रेम सागर में डूबने नहीं देता ये तो यूं ही बात मंजू जैसे कोई कहे अंधेरा है दिए को जलने नहीं देता ऐसा हो सकता अंधेरा कितनी प्राचीन हो कितना ही पुराना हो सदियों सदियों सहस्त्रों वर्षों से हो तो भी क्या दिए को जलने से रोक सकेगा दिया अभी चलता ताजा नया सद्ध स्नात अभी अभी नहाए नहाई ज्योति आती अभी अभी जन्मा जैसे छोटा सा नवजात शिशु मगर उसको भी पुराने से पुराना अंधकार रोक नहीं सकता नहीं ऐसा मत सोच कि अहंकार तुझे प्रेम में नहीं डूबने देता प्रेम में डूब तो अहंकार विदा हो जाता है। दिया जला तो अंधकार विदा हो जाता है लेकिन हम तर्क खोज लेते और वही मन तर्क खोज रहा है जो मन अहंकार को निर्मित करता है इसलिए हमारा तर्क हमारे अहंकार को बल देता जाता है। हम अपने को छिपाए चले जाते इससे एक पाखंड पैदा होता है तो ज्यादा से ज्यादा आदमी विनम्र हो सकता है लेकिन विनम्र आदमी सिर्फ पाखंडी होता है भीतर तो अहंकारी यही अकड़ कि मुझसे विनम्र कोई भी नहीं और मनुष्य का मन जरूर ही बहुत चतुर है वह हर चीज के लिए तर्क खोज लेता तर्क का सहारा खोज लेता यूनस ने एक किताब लिखी है पर्संस पेशेंस एंड पॉलिटिक्स मोहम्मद यूनस ने इस किताब में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें उद्घाटित की लिखा है कि 1921 में मुरारजी देसाई को ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता के कारण हिंदू मतांधता के कारण नौकरी से अलग किया हालांकि मुरारजी ये प्रचार करते रहे कि मैंने ब्रिटिश नौकरी को लात मार दी थी ऐसा मनचालबाज़ है निकाले गए नौकरी से लेकिन कहते हैं कि मैंने लात मार दी थी और निकाले गए जिस कारण से वो कारण समझ में आता है क्योंकि अभी भी हिंदू मतान्धता छूटी नहीं है दिखाते हैं अपने को गांधी का अनुयायी लेकिन गांधी से ज्यादा अन्यायी है गॉड से के मुरारजी देसाई और वल्लभ भाई पटेल दोनों को यह पता था कि महात्मा गांधी की हत्या की योजना की जा रही मुरारजी देसाई तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और उनको खबर थी लेकिन उस खबर पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई सरदार वल्लभ पटेल को भी खबर थी और वो भारत के गृहमंत्री थे उनके हाथ में सारी व्यवस्था थी और उन्होंने जाके महात्मा गांधी को पूछा अब होशियारियां देखना उन्होंने महात्मा गांधी को पूछा कि क्या हम आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करें निश्चित वो जानते थे कि महात्मा गांधी क्या कहेंगे महात्मा गांधी ने कहा कि जब परमात्मा मुझे उठाना चाहेगा तो कोई व्यवस्था मुझे रोक ना सकेगी और जब तक नहीं उठाना चाहता तब तक कोई मुझे उठा नहीं सकता है इसलिए व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें लगेगा कि बात तो बड़ी कीमत की महात्मा गांधी ने कही मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ कीमत की बात है जरा भी कीमत की बात नहीं क्योंकि अगर गॉडसे के द्वारा परमात्मा तुम्हें मारना चाहता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सुरक्षा करवाना चाहता तुम बीच में आने वाले कौन अगर सच्चा धार्मिक व्यक्ति हो तो वो कहेगा तुम्हारी जो मर्ची मारने वाले को मारने के से मैं नहीं रोक सकता बचाने वालों को मैं रोकने वाला कौन लेकिन बेईमानी देखते हैं इसमें कुछ धार्मिकता नहीं है कोई ध्यान का बोध नहीं है हालांकि तुम्हें यह बात बहुत प्रभावित करेगी बहुतों को प्रभावित करती है, ये है धार्मिक व्यक्ति कहता है ईश्वर उठाना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता और ईश्वर रोकना चाहता तो तुम क्यों रोक रहे हो आखिर किसी के द्वारा ही उठाएगा ईश्वर भी नाथुराम गौड से के द्वारा उठवाया तो किसी के द्वारा ही बचाएगा मुझसे पूछते हैं कि आप सुरक्षा का इंजाम बंद क्यों नहीं करवा देते मैं कौन हूं बंद करवाने वाला जब मैं छुरे फेंकने वाले को नहीं रोक सकता तो संत महाराज को कैसे रोकूं जो जिसकी मर्जी हो करे छुरा फेंकने वाला छुरा फेंके रोकने वाला रोके मैं खेल देख रहा हूं इससे ज्यादा मेरा प्रयोजन नहीं है संत को तो रोकूं और छोरा फेंकने वाले को तो रोक नहीं सकता तो ये तो छोरा फेंकने वाले को मेरा साथ हुआ ये तो किसी ना किसी रूप में आत्महत्या की वृत्ति हुई मगर आत्महत्या की वृत्ति भी आदमी बहुत अच्छे आवरण में रख सकता महात्मा गांधी को लगने लगा था कि वो खोटे सिक्के हो गए क्योंकि जैसे ही सत्ता उनके शिष्यों के हाथ में गई उन्होंने महात्मा गांधी की सुनना बंद कर दिया था उन्होंने कहा जब तक देश को आजादी नहीं मिली थी वो मेरी सुनते थे अब मेरी कोई नहीं सुनता मैं खोटा सिक्का हो गया हूं और मरने के कुछ दिन पहले उन्होंने यह कहा था कि पहले मैं 125 वर्ष जीना चाहता था अब नहीं अब मेरी कोई जरूरत ही नहीं मेरी कोई सुनता नहीं मेरी कोई मानता नहीं मैं बिल्कुल व्यर्थ हूं यह आत्मघात की सूचनाएं उन्हें भी पता नहीं कि वो क्या कह रहे हैं मैं 125 वर्ष जीना चाहता हूं यह भी वासना थी अगर परमात्मा पहले उठाना चाहता है फिर क्या करोगे जिद करोगे कि मैं 125 वर्ष जीवंगा ही जीऊंगा मैं तो 125 वर्ष जीना चाहता हूं यह भी वासना थी और अब यह वासना है कि जल्दी उठा ले क्योंकि अब मैं किसी काम का नहीं रहा हम मेरी कोई मानता नहीं मनवाने की इतनी आकांक्षा कि जीवन को भी कोई मूल्य नहीं रहा माने लोग मैं जो कहूं वो माने तो ठीक तो 125 वर्ष जीना और मानते ही नहीं कोई मेरी तो अब जीने में भी क्या सार है मतलब जीने का इतना ही अर्थ था कि अनुयायी आज्ञाकारी रहे मजा अनुयायी के आज्ञाकारी में था ऐसा जाल चलता है अभी कल मैं मुरारजी देसाई का एक वक्तव्य देखा जिसमें उन्होंने भी ईश्वर पर थोप दिया सब कि मैं तो ईश्वर की मर्जी से जी रहा हूं यहां तक उन्होंने कहा कि मैंने डिप्टी कलेक्टर होने के लिए जो दरखास्त दी थी वो भी मैंने नहीं लिखी थी मेरे प्रोफेसर ने लिखी थी मैंने सिर्फ दस्खत किए थे अब मैं जानता हूं कि क्यों नहीं लिखी होगी लिखते बंदी नहीं होगी नहीं तो कोई प्रोफेसर से दरखास्त लिखवाने जाता गए कहे काहे को थे प्रोफेसर दरखास्त दर, लिखवाने और जब दरखास्त नहीं देनी थी दस्खत किस लिए के? फाड़ के फेंक देते कोई मजबूरी थी कि प्रोफेसर ने दरखास्त लिख दी और तुम्हें दस्खत करने ही पड़ेंगे अरे जब तुम्हें नौकरी नहीं करनी थी तो दरखास्त फाड़ देते जैसा दस्खत किया ऐसे फाड़ के जयराम जी करके घर आ जाते पहले तो गए क्यों फिर उसने दरखास्त कैसे लिख दी तुम्हारे बिना कहे किसने उसे बता दिया कि कौन सी नौकरी के लिए दरखास्त लिखे और दसकत तुमने किए तो दसकत की भी उसी को करने देने थे कि जब परमात्मा को दिलवानी ही होगी नौकरी तो दसकत कोई भी करे वो तो दिलवा कर रहेगा अरे परमात्मा के खिलाफ कोई काम हो सकता दुनिया पत्ता नहीं हिलता तो डिप्टी कलेक्टर जैसी बड़ी नौकरी कोई परमात्मा के बिना आज्ञा के हो सकती तो कहते थे कि करेगा परमात्मा दस्खत करेगा या तू कर मैं कौन दर्शक करने वाला लेकिन सच्चाई यह होगी कि दरखास्त लिखते नहीं बनती होगी लेकिन उसको छिपा लेने के लिए हम क्या क्या आयोजन कर लेते मोहम्मद यूनस ने अपनी किताब में यह भी उल्लेख किया है कि मुरारजी देसाई इस बात की घोषणा करते फिरते हैं कि मैं 50 वर्ष से ब्रह्मचारी हूं यह झूठ है सरासर झूठ उनका एक मुसलमान स्त्री से प्रेम था उससे एक अवैध संतान भी हुई वो संतान भी अभी जिंदा है लेकिन उन दोनों को स्त्री को और बच्चे को उन्होंने जबरदस्ती पाकिस्तान भिजवा दिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसरी वो पाकिस्तान में वो बेगम अभी जिंदा है जिससे उनका प्रेम था हाँ, पत्नी से ब्रह्मचरी रहा होगा पत्नी से ब्रह्मचारी कौन नहीं होना चाहता ऐसा तुम पति देखोगे जो पत्नी से ब्रह्मचरी का व्रत न लेना चाहे यह सच होगा लेकिन ये जो बेगम थी इससे प्रेम का चला सिलसिला इससे बच्चा भी पैदा हुआ बच्चा भी जिंदा है बेगम भी जिंदा है उसको पाकिस्तान भिजवा दिया व्यवस्था की पाकिस्तान भिजवाने की क्योंकि जब मुरारजी देसाई फिर से भारत के प्रधानमंत्री बन बैठे सत्ता में आ गए तो वो बेगम भारत यात्रा के लिए आई पाकिस्तानियों को सामान्यतया खुला विशा दिया ही नहीं जाता उनको तो जिस जगह जाना हो उस एक जगह का विसा दिया जाता है अगर बंबई तो बंबई वो बंबई छोड़कर हर कहीं नहीं जा सकते लेकिन इस बेगम को खुला विसा दिया गया वो भारत भर में भ्रमण कर सकी सरकारी विश्राम स्थलों में ठहरी इतना ही नहीं दिल्ली में वेस्टर्न कोर्ट में उसकी ठहरने की व्यवस्था की गई वह दिल्ली गई भोपाल गई हैदराबाद गई बंबई गई कहीं कोई रुकावट उस पर न थी हो भी कैसे सकती थी लेकिन ब्रह्मचरी का थोथा पाखंड फैलाए फिरते मन बड़ा पाखंडी है ये क्या क्या तरकीबें निकाल लेता है महात्मा गांधी की हत्या में मुरारजी देसाई का भी हाथ है क्यों कि जब पता था तो रुकावट डाली जा सकती थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी हाथ है महात्मा गांधी से पूछने का सवाल ही नहीं उठता यह तो गृहमंत्री के लिए स्वयं आयोजन करना चाहिए क्या तुम एक एक आदमी से पूछते फिरोगे कि तुम्हें कोई मारने आने वाला है तो सरकार इंतजाम करे कि छुट्टी दे अगर कोई मारने वाला आ रहा है तो चाहे कोई कितना ही सामान्य नागरिक हो दुनिया उसे जानती हो कि ना जानती हो यह सरकार का कर्तव्य है कि उसके मार्ग में बाधा डाले पूछने जाना उस आदमी सर, वो भी गांधी जैसे आदमी से पूछने जाना कि हम सुरक्षा का इंतजाम करें या नहीं ये तो हद हो गई किसी के घर में चोरी पड़ने वाली है यह पुलिस को पता चल जाए तो पुलिस पूछने जाती कि तुम्हारे घर में चोरी पड़ने वाली हम इंतजाम करें कि नहीं हिंदू मुस्लिम दंगा होने वाला है तो पुलिस पूछने जाती कि हम इंतजाम करें या नहीं महात्मा गांधी से पूछने जाने का मतलब क्या है कहीं भीतरी आकांक्षा होगी कि इस छुटकारा हो जाए इस बूढ़े से छुटकारा हो जाए महात्मा गांधी की हत्या के सात दिन पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लखनऊ में आरएसएस की एक विशाल रैली को संबोधन किया था और वहां उनकी बड़ी प्रशंसा की थी कि इस तरह के राष्ट्र सेवक चाहिए यह कुछ आकस्मिक नहीं है कि भारत में जो जनता पार्टी बनी जिन्हें मुरारजी देसाई को सत्ता में पहुंचा दिया वो मूलतः राष्ट्रीय स्वयं संघ के बल पर ही खड़ी थी वो इन मतान्ध हिंदुओं का ही संगठन था जिसकी ताकत पर वो सत्ता में पहुंच गए थे और उनको सत्ता में बिठाने का राज ये था कि भीतर से वो बुनियादी रूप से हिंदू हिंदूवाद के समर्थक हैं तो गांधी को हटाना चाहा होगा कह नहीं सकते सीधा सीधा नाथुराम गौडसे ने छुटकारा दिला दिया तो राहत की सांस ली थी भारत के इन तथाकथित नेताओं ने झंझट मीठी अब हम निश्चिंतता से जो करना है करें अब कोई बाधा ना रही कोई कांटा ना रहा आदमी बहुत चालबाज है फिर रोए और भाषण देंगे और हर तरह का शोरगुल मचाएंगे कि बड़ा इनके ऊपर छाती पर दुख आ पड़ा है टूटे जा रहे हैं मरे जा रहे हैं और हर साल श्रद्धांजलि चढ़ाए जा रहे हैं राजघाट में बैठ के चरखा चलाया जा रहे हैं मन के इन सारे धोखों से जागना मन के पाखंड से जागना ध्यान है लेकिन डर लगता है जागने में क्योंकि तब तुम्हें अपनी सारी बेईमानियां देखना पड़े अपने सारे जाल जो तुमने ही बिछाए अपनी सारी गंदगी अब मंजू तो कहती है कि बूढ़ा कुरूप गंदा पीछा नहीं छोड़ता बूढ़ा है निश्चित क्योंकि बहुत प्राचीन है सदा सदा से जन्मों जन्मों से पीछे लगा है क्रूप भी है गंदा भी है लेकिन पीछा नहीं छोड़ता उसका कारण यह कि उसकी गंदगी देखने की उसकी कुरूपता देखने की क्षमता तो नहीं जुटा पा रही है अगर उसे पूरी भरांख देख ले तो वो सदा के लिए विदा हो जाए और उस पे आंख गड़ा के ही देखना होगा आंख गड़ा के देखने का नाम ही ध्यान है लेबल मत लगाओ कि गंदा है कुरूप है बूढ़ा है पहचानो देखो और निर्णय लेने की जल्दी मत करो सिर्फ देखो काफी है देखना दर्शन काफी है बस रोशनी का जलाना काफी है रोशनी के जलते ही एक क्रांति होती है वह क्रांति समझ नहीं जैसी जो है वो तो प्रकट हो जाता है रोशनी के जलते ही अंधेरे में प्रकट नहीं होता था जो है वो अंधेरे में दबा रहता है और जो नहीं है वो प्रकट होता है जब तुम एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हो तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है दीवानों पर लटकी हुई सुंदर तस्वीरें दिखाई नहीं पड़ती छप्पर से लटका हुआ फानूस दिखाई नहीं पड़ता कमरे में जमा हुआ तरतीब से सुंदर फर्नीचर दिखाई नहीं पड़ता जो है वो दिखाई नहीं पड़ता और जो नहीं है वो दिखाई पड़ता अंधकार फिर जलाओ दिया तो फर्नीचर विदा नहीं हो जाएगा तुम तो फर्नीचर छलांग लगा के भाग नहीं निकलेगा और ना ही दीवालों से तस्वीरें निकल के नदारत हो जाएंगी सिर्फ अंधेरा मिटेगा तस्वीरें प्रकट होंगी जो है वो ध्यान में प्रकट होता है और जो नहीं है वह विदा हो जाता है अहंकार नहीं है, मन नहीं आत्मा है परमात्मा है ध्यान इस अभूतपूर्व घटना को तुम्हारे भीतर घटा देता है मंजू ध्यान में डूब और ध्यान की ही सुगंध प्रेम है ध्यान का फूल खिले तो प्रेम की सुगंध अपने आप बिखरती मत ऐसा सोच कि यह अहंकार तेरे प्रेम में बाधा बन रहा है अहंकार क्या बेचारा बाधा बनेगा तू नहीं है असह असमर्थ अहंकार है असहाय और असमर्थ लेकिन हमारा उससे तादात्म्य इतना हो गया है कि हम सोचते हैं हम असहाय है, हम असमर्थ तू तो स्वयं परमात्मा है जिस दिन ध्यान परिपूर्ण होगा उस दिन यह उद्घोष निकलेगा अहम ब्रह्मास्मी अनल मसी दूसरा प्रश्न प्रीतम द्वार खड़ी हूं मौन यहां भला कब सोचा आना मेरा आपका दर्शन पाना मुझे इतनी दूरी से लाया बरबस कौन मौन खड़ी खटखटाऊं द्वार अरे हाथ खाली ही आई देने को उपहार न लाई अरे करेगी किससे प्रीतम की पूजा सत्कार क्षमा करना यही कहीं बैठूंगी छिपकर आएंगे देखूंगी पल भर बस लौटूंगी उस पल का पट पर चित्र उतार वीणा भारती मौन में ही द्वार खुलता है मौन से ही द्वार खुलता है मौन आया कि द्वार खुला खटखटाना भी नहीं पड़ता तू कहती प्रीतम द्वार खड़ी हूं मौन यही तो कुंजी है प्यारे के द्वार पर चुपचाप खड़े हो जाना पुकार भी नहीं देने की जरूरत है अजान भी करने की जरूरत नहीं कबीर ने एक मस्जिद गुजरते समय देखा कि मुल्ला चढ़कर मीनार पर अजान दे रहा है तो कबीर ने चिल्ला का उतर नीचे पागल क्या बहरा हुआ खुदा है क्या तेरा खुदा बैरा हो गया जो इतनी ऊंची मीनार पे चढ़ के इतना सोरगुल मचा रहा है। मौन हो चुप हो चुप्पी की भाषा ही बस परमात्मा जानता है मौन ही एक मात्र सेतु है बोले कि दूर हुए पुकारा की भिन्न हुए चुप हुए कि अभिन्न चुप हुए की एक तू कहती प्रीतम द्वार खड़ी हूं मौन कुंजी तेरे हाथ लग गई यहां भला कब सोचा आना सोच विचार के यहां कोई आता और सोच विचार के जो आता वो खाली हाथ ही चला जाता है सोच विचार के भी कभी कोई आता है कभी कोई आया है आए भी तो आ नहीं पाता दूर से आए थे शाकी सुन के मै खाने को हम बस तरसते ही चले अफसोस पैमाने को हम मैं भी है मीना भी है सागर भी है साकी नहीं दिल में आता है लगा दें आग मैं खाने को हम हमको फंसना था कफस में क्या गिला सयाद का बस तरसते ही रहे हैं आब और दाने को हम बाग में लगता नहीं सहरा में घबराता है दिल अब कहा ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम क्या हुई तकसी हमसे तू बता दे ए नजीर ताकि सादी मर्ग समझे ऐसे मर जाने को हम दूर से आए थे साकी सुन के मैखाने को हम बस तरसते ही चले अफसोस पैमाने को हम जो सोच विचार के आया है वो तो जैसा आया वैसा ही लौट जाएगा खाली आया खाली लौट जाएगा उसका पैमाना ना भरेगा साकी से उसका मिलन ना हो सकेगा सब है लेकिन वो चूक जाएगा मैं भी है मीना भी है सागर भी है साकी नहीं दिल में आता है आग लगा दे इस मैखाने को हम सब होगा साकी से मिलन ना हो पाएगा साकी सूफियों का प्रतीक है परमात्मा के लिए और तब जरूर क्रोध आएगा कि हम इतने दूर से आए बहुत सुन के आए बहुत आशा से आए बहुत आकांक्षा से आए और खाली हाथ लौटना पड़ रहा है क्यों ना आग लगा दें मैं खाने को हम जो सोच के आया वो आता ही नहीं आ ही नहीं पाता सब होता है मैं भी मैं खाना भी साकी नहीं सब उसे दिखाई पड़ता है यहां जो सोच विचार के आ गए उन्हें सब दिखाई पड़ेगा कौन पुरुष किस स्त्री का हाथ पकड़े बैठा उन्हें दिखाई पड़ेगा कौन किसको आलिंगन में आबद्ध किए उनको दिखाई पड़ेगा मैं भर उन्हें दिखाई नहीं पड़ूंगा और जो बिन सोचे आए उन्हें सिर्फ मैं दिखाई पड़ूंगा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा आलिंगनबद्ध कोई जोड़ा भी खड़ा होगा तो भी उन्हें मैं ही दिखाई पड़ूंगा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा उन्हें वृक्षों की हरियाली में और फूलों के रंगों में और सन्यासियों में मैं ही दिखाई पड़ूंगा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा तू तो ठीक ढंग से आई है तो कहती है यहां भला कब सोचा आना मेरा आपका दर्शन पाना जो बिना सोचा आया है उसका तो दीदार निश्चित है उसने तो दर्शन पा ही लिया निर्विचार में ही तो दर्शन है खींच मुझे इतनी दूरी से लाया बरबस कौन यही तो आने का ढंग है कि पता भी नहीं चलता कि क्यों हम आए किस लिए हम आए कौन खींच लाया कोई अदम्य आकर्षण कोई भीतर की डोर? जो दिखाई नहीं पड़ती अद्रास अदृश्य कोई किरण छुली है और तू चल पड़ी कोई धुन उठी और तू चल पड़ी यहां तो मतवाले ही पहुंच पाते दीवाने ही पहुंच पाते जिस तरफ देखा दीवानगी में तेरे दीवाने गए लाख अपने को छुपाया फिर भी पहचाने गए अल्लाह अल्लाह कितनी पेचीदा हैं राहें इश्क की खुद को खो बैठे वो रहरो, जो भी थे पाने गए में नीची नजर ने राजे उल्फत कह दिया हम तो रुस्व हो रहे थे तुम भी पहचाने गए दर हकीकत अपना इल्फा है तुम्हारी मारफत, खुद को जब पहचाना हमने तुम भी पहचाने गए इससे बढ़कर और क्या हो कम निगाही की दलील उम्र भर पर तुम साथ रहकर भी न पहचाने गए आज की उनकी हवाकफ़ वाकफ हौसले वालों का काम अरे आप उस कूचे में ना हक ठोकरें खाने गए जिस तरफ देखा दीवानगी में तेरे दीवाने गए लाख अपने को छुपाया फिर भी पहचाने गए तू कहती है यहीं कहीं बैठूंगी छिपकर कितना ही छिप के बैठ जिस तरफ देखा दीवानगी में तेरे दीवाने गए लाख अपने को छुपाया फिर भी पहचाने गए अल्लाह कितनी पेचीदा हैं राहें इश्क़ की खुद को खो बैठे वो रहो जो भी थे पाने गए पाने का ढंग एक ही है खुद को खो बैठना खुद को खो बैठे तो फिर पाने में देर नहीं उतना साहस और विना तुझम उतना साहस में देखता हूं तू कहती यहीं कहीं बैठूंगी छिपकर आएंगे देखूंगी पल भर बस लौटूंगी उस पल का हृदय पर चित्र उतार बज में नीची नजर ने राजे उल्फत कह दिया हम तो रुस्वा हो रहे थे तुम भी पहचाने गए दर हकीकत अपना इल्फा है तुम्हारी मार्फत खुद को जब पहचाना हमने तुम भी पहचाने गए जो यहां मौन होकर बैठेगा वो मुझे भी पहचान लेगा, खुद को भी पहचान लेगा। ये घटना एक साथ घटती है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है ये राज अलग अलग नहीं खुलता है, एक ही साथ खुल जाता है तू कहती है अरे हाथ खाली ही आई देने को उपहार न लाई खाली हाथ मौन शून्य बस यही उपहार है इससे बड़ा कोई उपहार नहीं मेरे पास आओ शून्य आओ खाली आओ मौन आओ तुम तो मिलन तो दर्शन तो मैं जो कह रहा हूं उसे समझने में पल भर की देर न लगेगी इधर मैंने कहा उधर तुमने समझा या यूं कहो इधर मैं पूरा कह भी नहीं पाया और उधर तुमने समझ भी लिया इधर मैं कहने को ही था कि उधर तुमने समझ ही लिया इसलिए जो यहां चुप होकर बैठे मौन होकर बैठे उन्हें कुछ भेद नहीं पड़ता कि मैं क्या कह रहा हूं वो वही समझते जो मैं कहना चाहता हूं क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूं वो तो कह नहीं पाता वो तो कोई भी नहीं कह पाया है उसे तो कहने का को कोई उपाय नहीं कल एक दंपति का पत्र अमेरिका से मुझे मिला पति प्रसिद्ध डॉक्टर हैं तीन वर्षों में जो भी संभव था अमेरिका में मेरे संबंध में वो सब उन्होंने किया सारी किताबें पढ़ डाली सारे टेप सुन डाले वीडियो देख डाले फिल्में देख डाली सारे अमेरिका के आश्रमों में हो आए सैकड़ों सन्यासियों से मिले ध्यान करना शुरू कर दिया लेकिन है लेकिन व्यस्त डॉक्टर हैं आने का समय नहीं मिल पाया लेकिन अभी पंद्रह दिन पहले हृदय का दौड़ा आ गया तो चौंके और सोचा कि यूं तो जिंदगी किसी भी दिन खत्म हो सकती है तो तत्क्षण मुझे पत्र लिखा कि अब देर नहीं कर सकता अब आ रहा हूं अब मुझे इसकी भी फिक्र नहीं कि आप हिंदी में बोलेंगे कि स्वाहिली में बोलेंगे कि अंग्रेजी में बोलेंगे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे इसकी भी फिक्र नहीं बस आ रहा हूं चुपचाप आपके पास बैठ रहना कुछ बोले तो ठीक न बोलें तो ठीक किसी भाषा में बोलें समझ में आए तो ठीक न समझ में आए तो ठीक बस चुपचाप आपके पास बैठ रहना मौत ने द्वार पर दस्तक दे दी अब और देर नहीं कर सकता सब कामधाम छोड़ के आ रहा हूं जैसा का तैसा छोड़ के आ रहा पत्नी ने भी लिखा है कि मैं पति की वजह से अटकी थी कि वो कहते थे मैं चलता हूं मैं चलता हूं जस्ट और थोड़ी देर रुक जा अगले महीने चलता हूं एक चार सप्ताह और प्रतीक्षा कर लिया ऐसे उन्होंने तीन साल गुजार दिए मगर सौभाग्य समझो कि उनको हृदय का दौड़ा पड़ गया अब वो एकदम आ रहे हैं तो मैं भी आप आ रही हूं बस चुपचाप बैठना है आपके पास अवसर न चूक जाए। मौन ही एकमात्र भाषा है जिसमें सत्य प्रवाहित होता है ये शब्दों में इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि तुम तो मौन के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाओ जो तैयार हो गए उन्हें मेरे इन शब्दों में शून्य का ही संगीत सुनाई पड़ता है जो नहीं अभी तैयार हुए वो इन शब्दों में तर्क देखते हैं शास्त्र देखते हैं विचार देखते हैं और न मालूम क्या क्या देखते हैं वो अपने को ही इन शब्दों पर थोपते चले जाते हैं खाली हाथ आई तो अच्छी आई भरे हाथ आता है जो वो फिर मुझे नहीं पहचान पाएगा इससे बढ़कर और क्या हो कम निगाही की दलील उम्र भर तुम सांत रहकर भी न पहचाने गए फिर वो उम्र भर भी सांत रहे तो भी कम निगाह है अंधा है वो देख नहीं पाएगा और मौन होने के लिए साहस चाहिए खाली हाथ आने के लिए साहस चाहिए आस की उनकी है वाकफ हौसले वालों का काम अरे आप उस कूचे में ना हक ठोकरें खाने गए जो खाली हाथ आने को तैयार है जो आंखों में आंसू लिए हुए आने को तैयार है और जो स्वीकार करने को तैयार है कि मेरे पास लाने को कुछ भी नहीं कोई संपदा नहीं ना बाहर की ना भीतर की ऐसी स्वीकृति हौसले वाले का काम है और जो इस हौसले के बिना आ गए हैं अरे आप उस कूचे में नाहक ठोकरें खाने गए वो इस मेरी दुनिया में नाहक की ठोकरें खाने आ गए वो थोड़े कुटेंगे पिटेंगे और अपने घर लौट जाएंगे और खाली हाथ ही जाएंगे लाख इरादे उन्होंने किए हो इससे फर्क नहीं पड़ता दूर से आए थे साकी सुन के मैं खाने को हम बस तरसते ही चले अफसोस पैमाने को हम मैं भी है मीना भी है सागर भी है साकी नहीं दिल में आता है लगा दें आग मैं खाने को हम गुस्सा आएगा उन्हें क्रोध आएगा मुझ पे बहुत लोग नाराज हैं आग लगा देना चाहेंगे मेरे इस कम्यून को बहुत लोगों की ये इच्छा है कारण क्या है उनकी नाराजगी का वो गलत ढंग से आते हैं तो पहचान नहीं पाते तो गुस्सा आता है क्या आना जाना बेकार हुआ है जो ठीक ढंग से आते हैं सुन नहीं आते मौन आते जो आने के लिए आते जिन्हें ये भी पता नहीं किस लिए क्यों अहेतुक बिना किसी कारण के आते अकारण आते दीवानगी चाहिए और तू पागल है वीणा तू दीवानी जिस तरफ देखा दीवानगी में तेरे दीवाने गए लाख अपने को छुपाया फिर भी पहचाने गए तीसरा प्रश्न मेरे नमस्कार स्वीकार करें निवेदन है कि मैं आपके सन्यासियों में गुम हो जाना चाहती हूं उसके लिए आप मुझे शक्ति दें मैं संत की बहन पिंकी पिंकी चल तू तो रंगी संत की थोड़ी इच्छा तो पूरी हुई पिंकी को तो पंख लगे देखा संत महाराज और उंगली पकड़ ली मैंने तो पहुंचा बहुत दूर नहीं और पहुंचा पकड़ लिया तो फिर अब ये पिंकी से शुरुआत हो गई मैंने कल ही तुमसे कहा था कि मेरे अपने ढंग तुम घबराओ ना पिंकी तो पकड़ में आ गई अब तुम्हारे माता पिता भी पकड़ में आएंगे संत की बहन है तो बचेगी भी कितनी देर तू कहती है आपके सन्यासियों में गुम हो जाना चाहती हूं इसके लिए आप मुझे शक्ति दें जरूर गुम हो जाएगी गुम हो जाने के लिए शक्ति की कोई जरूरत नहीं गुम हो जाने के लिए सिर्फ अहंकार को हटा देने की जरूरत है और अहंकार कोई बड़ी चट्टान नहीं सिर्फ एक भ्रांति है सिर्फ भ्रम है जिससे दो दो को कोई पांच जोड़ रहा हो और फिर कोई बता दे कि देखो दो दो पांच नहीं दो, दो दो चार होते तो कुछ भी तो नहीं करना होता दो दो, दो चार हो जाते बस ऐसा ही गणित की भूल हो रही हमने अपनों को समझा हम अलग हैं परमात्मा से और हम अलग नहीं लाख समझो कि अलग हो अलग नहीं हो लहर समझे कि मैं अलग हूं सागर से अलग नहीं और लहर कहे कि मैं सागर में गुम हो जाना चाहती हूं तो सागर क्या कहे सागर हंसेगा सागर कहेगा पागल तू अलग है ही नहीं बस अलग होने की भ्रांति छोड़ दे तू गुम ही है तू सागर में ही है जब तू सोच रही कि अलग है तब भी सागर में कोई उपाय नहीं परमात्मा से दूर होने का ना कभी कोई दूर हुआ है ना कोई कभी दूर हो सकता है परमात्मा वही है जिससे हम दूर नहीं हो सकते जो हमारा स्वभाव है मगर भ्रांति पाल लेते हैं अगर लहर को भी बुद्धि हो तो वो भी भ्रांति में पड़ जाएगी लहर भी सोचने लगी मैं अलग थलग और वो भी तर्क खोज लेगी क्योंकि और भी तो बहुत लहरें हैं कोई बड़ी है कोई छोटी है, है हम सब एक कैसे हो सकते कोई सुंदर कोई असुंदर कोई स्त्री कोई पुरुष कोई देखो दहाड़ रही आकाश में हुई और कोई बिल्कुल छोटी सी लहर और कोई गिर रही लहर और कोई उठ रही लहर दोनों एक कैसे हो सकती एक गिर रही एक उठ रही एक मर रही एक जन्म रही दोनों एक कैसे हो सकती अलग अलग है साफ है तर्क के लिए बिल्कुल साफ है लेकिन सागर कोई तर्क मानता है वहां एक लहर उठ रही दूसरी गिर रही ये जुड़ी असल में एक का गिरना दूसरे का उठना है। दूसरे के उठने में उस गिरने वाली लहर कहां आते वो गिर रही इसलिए दूसरी उठ रही दोनों जुड़े हैं और एक ही सागर में एक ही सागर की छाती पर नृत्य चल रहा है अनंत लहरों का मेरे पास बैठ के इतना ही समझ में आ जा है तो गुम हो जाना कोई कठिन मामला ही नहीं हम गुम हैं लेकिन पिंकी पहले पकड़ आई कल मैंने कहा था ना कि बूढ़े व्यक्ति थोड़ी देर लगाते थोड़ा सोचते हैं विचारते हैं स्वभाव था बिल्कुल नैसर्गिक है जीवन भर का अनुभव बीच में दीवार बनकर खड़ा होता है अब संत महाराज ने पिंकी के लिए प्रार्थना नहीं की थी पिंकी की उन्होंने गिनती ही नहीं की थी मां बाप की ही बात कही थी वो भूल ही गए पिंकी की गिनती करना सोचा होगा इसकी क्या गिनती करना अभी सत्रह अठारह साल की है गिनती के बाहर ही रखा संत ने सोचा होगा बच्ची है लेकिन बच्चों के पास ज्यादा दृष्टि होती ज्यादा साफ निर्मल दृष्टि होती बच्चे जल्दी मेरी बात समझ पाते उन्हें बिल्कुल ठीक ठीक दिखाई पड़ जाता है बूढ़ों की आंख पर बहुत जाले छा गए होते जिंदगी बहुत धूल जमा गई होती उनके दर्पण पर इसलिए थोड़ी देर लगती मगर शुरुआत हो गई संत महाराज पिंकी डूबेगी और शक्ति की फिक्र मत कर शक्ति का कोई सवाल नहीं सिर्फ समझ का सवाल है शक्ति तो सब में सब में छिपी सबके भीतर है न देने की जरूरत है न मांगने की जरूरत है परमात्मा सबको बराबर शक्ति देकर भेजता है अंतर यात्रा की शक्ति तो सबके भीतर समान है सिर्फ अंतरयात्रा शुरू करने की बात है तेरे मन में भाव उठा बात शुरू हो गई अड़चने आएंगी बाधाएं आएंगी लेकिन अगर भाव सघन है तो सारी अर्चनों से और भी सघन हो जाता है हर अर्चन चुनौती बन जाती है मां बाप तुझे तो रोकेंगे कि पागल एक तो बेटा पागल हो गया और बेटी भी पागल होने लगी उन्होंने तो मुझे लिखा है कि आप संत को आदेश करें कि कम से कम साल में चार बार मिलने हमसे घर पे आना चाहिए अब उनको मालूम नहीं कि मैं आदेश तो किसी को करते ही नहीं संत को बिल्कुल स्वतंत्रता है वो जब चाहे तब जा सकते हैं। सच तो ये है कि मुझे बाहर जाना हो तो संत से पूछना पड़ता है कि भाई निकलने दोगे दरवाजे से कि नहीं छह साल में सिर्फ तीन बार निकलने दिया है अगर वो कहने कि नहीं दरवाजे नहीं खोलते तो बात खत्म मैं हूं बिल्कुल अलाल मैं उतर के दरवाजा भी नहीं खोल सकता वो तो बड़ा दरवाजा है मैं कार का दरवाजा भी नहीं खोलता ना लगाता ना खोलता दरवाजे वगैरह की बात ही नहीं संत खोलने तो ठीक नहीं तो बात खत्म छह साल में सिर्फ तीन बार खोला उन्होंने और आदेश तो मैं किसी को देता नहीं मैं नहीं कह सकता कि जाओ और जाना चाहे तो मैं नहीं कह सकता कि मत जाओ यहां तो प्रत्येक सन्यासी स्वतंत्र है जब तक उसकी मौज रहे जब मौज हो जाए जब मौज हो तो वापस आ जाए ना कोई रोकने वाला है न कोई भेजने वाला है अब पिंकी तेरे माता पिता तो आदेश की भाषा में सोचते हैं पंजाबी हैं तो पंजाब में तो आदेश की भाषा चलती अब तू रंग में डूबेगी मेरे तो झंझटें आएंगी क्योंकि तेरे माता पिता तो आदेश की भाषा समझते उन्हें तेरा विवाह करना है और मेरे रंग में डूबी कि फिर ये विवाह वगैरह की झंझट खत्म उनको बड़ी चिंता होगी उससे एक तो ये संत सपूत निकल गए अभी कल ही तो मैंने तुमसे कहा था ना कि कबीर ने अपने बेटे को देख के कहा कि बूढ़ा बंश कबीर का उपजे पूत कमाल ये कमाल पूत पैदा हो गए बंश ही उजाड़ दिया शादी ही नहीं की फिर आगे बात ही ना चली अभी संत तो सपूत है इनने तो बंश उजाड़ा अब इनकी तू भी रंग रंग में तो उनको चिंता होगी वो विवाह की फिक्र में लगे हुए वो लड़का खोज रहे हैं। वो जल्दी में है कि इसके पहले कि ये बिगड़े इसका विवाह कर देना तो जरा सावधान रहना विवाह से सावधान रहना और सब भूल चूप कर लेना विवाह की भूल छुक मत करना क्योंकि वो बड़ी लंबी झंझट है उसमें फसना आसान निकलना बहुत मुश्किल इसलिए तो सात चक्कर खिलवा देते उसमें आदमी घन चक्कर हो जाता चकरा जाता समझ में नहीं आता अब क्या करना क्या नहीं करना फिर निकलने का रास्ता नहीं ऐसी भूल भुलैया है उसमें भीतर तो घुस जाती फिर बाहर निकलते नहीं बनता तुमने कभी देखा कोई पक्षी कभी कमरे में घुसा था अभी दरवाजे से घुसा है और दरवाजे से निकल सकता है मगर तुमने पक्षी को देखा कि वो क्या करता है बंद खिड़कियों पर चौंक मारता है दीवार से टकराता है छप्पर से मर, सिर फोड़ लेता है लहु हो जाएगा और घबराने लगेगा जितना लहू होगा दरवाजा मिलना मुश्किल हो जाएगा आंख के सामने अंधेरा छा जाएगा खोपड़ी टप्पर छप्पर से टकरा गई छोच लहू हो गई खिड़की से घबरा गया और अभी ये भी नहीं आया है एक मित्र मेरे वो कहते कि विवाह से कैसे बाहर निकलना साथ फेरे पड़ चुके हैं तो मैंने कहा तुम साथ उल्टे फेरे मार दो खत्म करो बात जिस दरवाजे से आए उसी से बाहर निकल जाओ कि गांठ बन चुकी है तो खोल दो गांठ बंद कोई बड़ी भारी बात है। उठाओ कैंसी काट दो ना खुलती हो तो फिर से अपनी असली स्थिति में वापस आ जाओ छोड़ो ये चक्कर कहते हैं आप बात तो ठीक कहते हैं मगर बड़ी मुश्किल बहुत झंझटें पाल ली आदमी एक झंझट जब पालता है तो सिलसिला शुरू होता है झंझट अकेली नहीं आती एक झंझट अकेली नहीं आती साथ में भीड़ भाड़ लाती झंझट के पीछे झंझटें आती चली जाती तो जरा सावधान रहना विवाह की झंझट में मत पड़ना तेरे मां बाप तो कोशिश करेंगे कि वो बिचारे क्या करें वो तो एक ही जीवन का ढंग जानते जिस ढंग से वो जिए हालांकि उन्होंने भी जीवन में उस ढंग से जी का कुछ पाया नहीं जब मैं विश्वविद्यालय से घर लौटा तो स्वभाव था मेरे मां बाप भी उत्सुक थे कि मेरा मेरा विवाह हो जाए मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि मुझे तुम सोच समझ के कहो कि तुमने कुछ पाया तुम्हें कुछ मिला हो ईमानदारी से मुझे कह दो फिर वो कुछ बोले ही नहीं क्योंकि अब ईमानदारी से क्या कहते ईमानदारी तो यही थी कि विवाह से क्या मिलना जुलना है किसको कब मिला है? मेरे पिता के एक मित्र थे वकील फिर उन्होंने मुझसे सीधी बात करनी बंद कर दी सोचा कि वकील है आदमी ये ये समझा सकेगा वकील को मेरे पास भेजा और वकील ने कहा बड़े बड़े मुकदमे जीत चुका यह कोई मुकदमा ये छोकरे को मैं ठीक करूंगा वो वकील मुझे समझाने आए मैंने उनकी बात सुनी मैंने कहा कि बात तो मैं करने को राजी हूं लेकिन एक बात पक्का कर ले न्यायाधीश भी चुन लें उनका मतलब मैंने कहा कि गांव में इतने मजिस्ट्रेट हैं आपके भी पहचान के मेरे भी पहचान के एक मजिस्ट्रेट को अपन बिठा ले आप दलील दें विवाह के पक्ष में मैं दलीलें दूंगा विपक्ष में अगर आप जीत गए तो मैं विवाह करूंगा अगर मैं जीत गया फिर आपको विवाह छोड़ना पड़ेगा उनका तू तो बना उपद्रवी है हमारी बसी बसाई उजड़वा देगा और मैंने कहा एक तरफा कैसे सौदा हो सकता है कि तुम मुझे समझाओ और मैं विवाह करू इसका दूसरा पहलू भी तो समझो मैंने कहा मैं तुम्हारा एक एक तर्क काटने को तैयार हूं क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी को बचपन से जानता हूं तुम्हारी पत्नी को जानता हूं तुमको जानता हूं तुम्हारे घर में क्या चलता वो जानता हूं एक एक पोल खोल कर रख दूंगा वो जो वहां से भागे तो लौटे ही नहीं दो चार दिन बाद मैं उनके घर जाने लगा कि वकील साहब कहा है वो कभी स्नान गृह में छिप जाए भी उनकी पत्नी कहते बाहर गए दफ्तर गए फलाना ढिकाना एक दिन उनकी पत्नी बोली क्यों मेरे पति के पीछे पड़े हो वो तुम्हें देख के छुपते क्यों बात क्या है आखिर मैं भी तो समझू मैंने कहा बात ये है कि ये विवाद होना है और ये तय होना है कि कौन जीतता अगर मैं जीता तो तुम्हारा खात्मा समझू अगर वो जीते तो मेरा खात्मा मगर अब फैसला होकर रहेगा मुझसे उलझे तो मैं ऐसे नहीं छोड़ दूंगा दफ्तर गए स्नान गए गए मैं बैठा हूं आज यहीं बैठा रहूंगा कभी तो लौटेंगे दफ्तर से वो गए करे तो थे नहीं भीतर के कमरे में बैठे थे तो बाहर निकल के आ गए है तो मैं दफ्तर भी नहीं जाने दूंगा उनका मुकदमा था अदालत में वो बोले भैया मैं हाथ जोड़ता हूं मैं माफी मांगता हूं कान पकड़ता हूं कि कभी अब तुमसे किसी तरह की बातचीत नहीं छेड़ूंगा इस संबंध में अब मैं समझा कि क्यों तुम्हारे पिता मेरे ऊपर डाल दिए तुम किसी की बनी बनाई तोड़वा दो तुम अपने घर जाओ मुझे कुछ लेना देना नहीं तुम मुझे बक्सो मैंने कहा ये तुम कहो तो बात अलग मगर याद रखना कभी भूल के ये बात मत उठाना क्योंकि मैंने भी सारे तर्क खोज निकाले विवाह के विपरीत और सच तो ये है कि दुनिया भर का अनुभव ये है एक मित्र ने पूछा है मैं जब भी घर पर आपके प्रवचन का टेप सुनता हूं तो मेरी पत्नी टेप बंद कर देती पुस्तक पढ़ता हूं तो छीन के रख देती उसका दावा है कि सिर्फ वही मुझसे सर्वाधिक प्रेम कर रही इतने प्रेम को समझने में मैं असमर्थ हूं कृपया मार्गदर्शन करें चंद्रपाल भारती ने पूछा है अब क्या मैं मार्गदर्शन करूं यह तो होना ही है यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती पति बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि पति अगर मुझसे जुड़ जाता है तो पत्नी को लगता है गया हाथ से गया काम से पत्नी मुझसे जुड़ जाती तो पति के अहंकार को चोट पहुंचती भारी चोट पहुंचती पति के अहंकार को यह चोट पहुंचती कि मुझसे भी कोई ऊपर है तेरी दृष्टि में जब मैं मौजूद हूं और पति यानी परमात्मा तो फिर अब तू कहां जाती किसका सत्संग करती यही पुना में डाली दीदी है वो उसके पति को यही कष्ट डाली मुझे कहती थी कि मेरे पति कहते हैं तुझे क्या पूछना है मुझसे पूछ अरे जब मैं मौजूद हूं तो कहां सत्संग करने जाना क्या तुझे जानना है परमात्मा के संबंध में जानना है स्वर्ग के संबंध में जानना है आत्मा के संबंध में मैं तो बताने को मौजूद हूं जब मैं कहूं कि मैं नहीं जानता तब तू कहीं जा और डाली मुझसे कह रही थी कब इनसे क्या पूछना इनको मैं जानती हूं ये क्या खाक जानते मगर कौन सिर पचा है वो मेरी किताबें फेंक देते जैसे तुम्हारी पत्नी कर रही डाली को छिप के मेरी किताब पढ़नी पड़ती और ऐसा नहीं कि वो उनका उस, उनकी मुझसे कोई दुश्मनी मुझसे को कुछ लेना देना नहीं मगर अड़चन ये आ रही कि उनकी पत्नी उनसे ज्यादा किसी को आदर दे तो अहंकार को चोट लगती और पत्नी को ईर्षा जग जाती वो कुछ मुझसे विरोध में नहीं है चंद्रपाल भारती मुझसे उसे क्या लेना देना उसका तो कुल इतना ही कहना है कि उसकी मौजूदगी में और तुम टेप सुन रहे हो हद हो गई पत्नी मौजूद है और तुम किताब पढ़ रहे हो यह बर्दाश्त के बाहर है। इसका मतलब पत्नी से ज्यादा कीमती किताब फेंक देगी किताब आग लगा देगी किताब में टेप बंद कर देगी उस पर ध्यान दो हर पत्नी की 24 घंटे चेष्टा है मेरी तरफ देखो कितना सचती संवरती कितना दर्पण में देखती अपने चेहरे को और पति हैं कि देखते नहीं वो अखबार पढ़ रहे हैं अखबार वो बेचारे इसलिए पढ़ रहे हैं उसी अखबार को छह दफे पढ़ चुके फिर भी पढ़े जा रहे हैं वह अखबार सिर्फ आंखों को छिपाने के लिए पढ़ रहे हैं कि किसी तरह ये पत्नी ना दिखाई पड़े और पत्नी है कि वो वहीं वहीं घूर करती फिर आ जाएगी कभी चाय लेके आ जाएगी कभी कुछ और बहाने आ जाएगी फिर अखबार ही छीन लेगी कि क्या आंखें फोड़ लोगे अपनी बैठे बैठे बंद करो ये अखबार और मेरी मौजूदगी में शर्म नहीं आती संकोच नहीं होता लाज लज्जा नहीं शिष्टाचार भी नहीं विवाह आरंभ जिसका पद में और उपसंवाह गद्ध में चंदुलाल ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे हे ईश्वर हमें भी दम देते मौका आता दुम दबाकर भाग तो लेते नृत्य विशारदा पत्नी जी पति पर इतना तरस खाती हैं कि उन्हें दिन रात अंगुली पर नचाती एक स्त्री की अंगुली कट गई कार में एक एक्सीडेंट में उसने बीस हजार रुपये इंश्योरेंस कंपनी से मांगे इंश्योरेंस कंपनी भी हैरान हुई कि एक अंगुली कटने के बीस हजार रूपए अदालत में मुकदमा चला मजिस्ट्रेट ने पूछा कि इस अंगुली में ऐसा क्या गुण था कि बीस हजार रुपए उसने कहा इसी पे मैं अपने पति को नचाया करती थी <laughs> क्या तुम मेरे पति की कीमत बीस भी नहीं मानते अब मैं कहा नचाऊंगी प्रेम के चक्कर में फंसी बेटी को देखकर कर मानव उसे लाख समझाना चाहा पर वह न मानी हार कर माने अनुभव की बात कह दी बेटी यह नायक से शादी करने का चक्कर ठीक नहीं खलनायक से ही शादी करनी चाहिए उसे पिटने का भी अनुभव होता और आदत भी ये विवाह तो बड़ा अद्भुत चक्कर है इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए इसमें कुटाई पिटाई का बहुत अभ्यास चाहिए गुलजान गुस्से में उबलते हुए मुल्ला नसरुद्दीन से बोली तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मुल्ला नसरुद्दीन ने शांत स्वर में जवाब दिया अच्छा ही है वरना सब जगह तुम्हारे साथ रहते रहते मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। अब चंद्रपाल भालती, मैं क्या तुम्हें मार्गदर्शन करूं या तो हिम्मत से जूझो या पूछ दबा के वहां खड़े हो अब करोगे क्या और या तो हिम्मत से जूझो साफ पत्नी को स्पष्ट कर दो कि अगर इस तरह की कारगुजारी जारी रही तो पृथक हो जाऊंगा तो शायद उसे समझ में आए क्योंकि उतनी जोखिम वो भी नहीं लेना चाहेगी और ये कुछ प्रेम वगैरह नहीं है ये तो ठीक अप्रेम है ये प्रेम का भाव है वो कहती कि मैं ही तुमसे सर्वाधिक प्रेम कर रही इतने प्रेम को तुम समझने में असमर्थ हो ये भी मैं समझ रहा हूं इतना प्रेम कौन समझ पाएगा ये प्रेम नहीं है प्रेम तो वही है जो स्वतंत्रता दे जो स्वतंत्रता छीन ले नष्ट करे वह प्रेम नहीं लेकिन विवाह से प्रेम पैदा होता नहीं हो नहीं सकता विवाह तो धोखा है प्रेम का हमने प्रेम से बचने के लिए विवाह ईजाद किया है क्योंकि प्रेम खतरनाक है प्रेम का कोई भरोसा नहीं आज है और कल तिरोहित हो जाए विवाह प्लास्टिक का बना है करीब करीब शाश्वत है मिटता ही नहीं मिटाओ तो नहीं मिटता प्लास्टिक को मिटाओ मिटाना पाओगे ऐसा प्लास्टिक का फूल है और हम सबको सदियों से यह समझाया गया है कि स्थिरता का बड़ा मूल्य है जबकि जीवन में सभी चीजें क्षणभंगुर हैं सुबह फूल खिलता है सांझ मुरझा जाता है सुबह पखरियां खुलती हैं सांझ गिर जाती तो प्रेम तो फूल जैसा है असली फूल जैसा कब खिलेगा कब मुरझा जाएगा कोई नहीं कह सकता कितने दिन टिकेगा कोई नहीं कह सकता लेकिन विवाह के संबंध में सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि टिकेगा टिकाऊ है और हम टिकाऊ चीजों पर बड़ी आस्था रखते तुम बाजार में जाते हो चीजें खरीदने तो पुस्तक टिकाऊ है न सौंदर्य की फिक्र है न कला की फिक्र है बस एक ही चीज की फिक्र टिकाऊ है टिकाऊ हो तो चलेगा हर चीज टिकाऊ होनी चाहिए टिकाऊ का हमें ऐसा आग्रह पकड़ गया है चार दिन की जिंदगी जिंदगी नहीं टिकती और तुम टिकाऊ चीजों से भरे ले रहे हो यहां जब जिंदगी ही नहीं टिकती तो कौन सी चीज टिकेगी पानी का प्रवाह है एक क्षण को भी नहीं रुकता झूठी चीजें टिक सकती हैं सच्ची चीजें तो बहाव होंगी सच्ची चीजों में तो परिवर्तन होगा तो प्रेम तो परिवर्तनशील होगा लेकिन विवाह थिर है लेकिन जो थिर है उससे बंध गए तो खंभे से बंध गए छटपटाओगे आप स्वतंत्रता के लिए तड़फोगे अपनी पत्नी को स्पष्ट करो कि करोगे प्रेम नहीं है न कर सको स्पष्ट उसे यहां लाओ यह प्रेम नहीं है यह प्रेम का धोखा है प्रेम के नाम पर प्रेम के कंधे पर रख के बंदूक चलाना है यह दुश्मनी है दोस्ती नहीं दोस्ती तो सुविधा देगी अवकाश देगी अगर सच में किसी से तुम्हारा प्रेम है तो तुम कभी भी उसकी सीमा का अतिक्रमण ना करोगे तुम उसे मौका दोगे स्वयं होने का तुम कभी बाधा ना डालोगे अगर पिंकी को उसके मां बाप प्रेम करते और वो विवाह नहीं करना चाहती तो उसके मां बाप को प्रेम का सबूत देना होगा कि ठीक है अगर वो विवाह नहीं करना चाहती तो कोई चिंता नहीं उन्हें अपना बोझ अपनी धारणाओं का बोझ उस पर नहीं थोपना चाहिए लेकिन आदेश की भाषा अगर समझते हैं वो तो खतरा है और पंजाब में आदेश की भाषा चलती इसलिए तो पंजाब भारत को सबसे अच्छे सैनिक देता है सैनिक का मतलब यह होता है कि वो आदेश मानेगा सोचेगा नहीं विचारेगा नहीं आज्ञाकारी होगा बोले सो निहाल सतश्री अकाल कहीं भी कूंद पड़ेगा कृपाण खिंच जाएंगी वाह है गुरु जी की फतेह वाह है गुरु जी का खालसा मैं दिल्ली से मनाली जा रहा था एक शिविर के लिए जिस इम्पाला गाड़ी में मैं गया उसका एक सरदार ड्राइवर था बड़ी गाड़ी और सकरा रास्ता मनाली का और बरसा हुई थी तो पिछला भरा और वो घबराने लगा एक जगह जाकर तो उसने गाड़ी खड़ी ही कर दी। उसने कहा मैं आगे नहीं जाऊंगा आगे काफी कीचड़ थी और उसने कहा यह खतरा मैं नहीं ले सकता गाड़ी बड़ी है और कीचड़ काफी और सकरा रास्ता है अगर जरा भी फिसल गई तो नीचे जो गड्ढ है इसमें समा जाएंगे बहुत समझाया उसको मगर पंजाबी समझ से तो मानता नहीं जितना समझाया उतना ही वो और ठिटक गया वो तो बैठ ही गया गाड़ी से उतर के नीचे बैठ गया तो संयोग की बात कि मेरी गाड़ी के पीछे ही जीप में पंजाब के पुलिस के आईजी वो भी शिविर में भाग लेने आ रहे थे वो भी आ गए वो भी सरदार मैंने उनसे कहा कि क्या करना इस आदमी ने तो बहुत झंझट खड़ी कर दी उन्होंने उस सरदार की तरफ देखा और कहा कि क्या खालसे की बदनामी करवा रहा है अरे सरदार होके और कीचड़ से डर रहा है बोले सोनिहाल सतश्री अकाल और वो सरदार अंदर बैठ गया और गाड़ी उसने चला दी मैं उसको लाख समझा समझा के मर गया वो नीचे उतर के बैठा था जैसे ही सतश्री अकाल और खालसे का नाम आया कि क्या सरदारों का नाम पानी में डुबा देगा मूरख उसने जवाब ही नहीं दिया जल्दी से उठा तो पंजाबी तो आदेश की भाषा समझता है आदेश दे दो तो कृपाण निकल आए इधर संत को ही रोकना पड़ता कई दफे कृपाण खींचने लगते अब जैसे संत का और विनोद का मुकाबला हो जाए, दोनों पंजाबी तो कुर्बानी पक्की खींच जाए कृपाण फिर देरदार नहीं वो तो भला है कि दोनों की दोस्ती है की आदेश की भाषा तेरे मां बाप बोलेंगे उससे सावधान रहना अगर मेरे रंग में रंगना है तो विवाह से बचना अब ये मित्र उलझ गए चंद्रपाल भारती अब ये अब मार्गदर्शन मांग रहे हैं गड्ढे में गिर गए हड्डी पसली टूट गई अब पूछते मार्गदर्शन तो अरे पहले पूछना था अब आंख पर चश्मा चढ़ गया अब कहते मार्गदर्शन तो अब दिखाई नहीं देता अब अंधेरे में टटोल रहे हैं। कहते मार्गदर्शन दो अब मार्गदर्शन मैं तो तुम्हें तो दे दू मगर पत्नी अगर राजी ना हो तो मार्गदर्शन का क्या होगा डॉक्टर चंदूलाल से बोला है मैंने आपसे कहा था कि आपकी जिस उंगली में दाग पड़ गया है उसे गर्म पानी में एप्सम साल्ट डालकर बिगोए रखिए दूसरे दिन चंदुलाल ने अंगुली के अच्छे होने की खबर दी लेकिन उसने एप्सम साल्ट नहीं आटे की पुलटिस बांधी थी तो तुमने मेरी सलाह नहीं मानी डॉक्टर बिगड़ा। इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं डॉक्टर साहब चंदुलाल में, में आए सुर में बोले मैं क्या करूं मेरी पत्नी मानी ही नहीं और उसने जबरदस्ती आटे की पुलटस बांध दी अजीब बेवकूफी है डॉक्टर ने कहा और मेरी पत्नी है वो तो हमेशा एप्सम साल्ट के ऊपर ही जोर देती मैं ही नहीं मेरे मरीजों तक को मैं अगर पुलटिस बांधना चाहता हूं बांधने नहीं देती तो मैं तो मार्गदर्शन दे दूं लेकिन पत्नी अगर आटे की पुलटिस बांधे तो फिर क्या करोगे वो मार्गदर्शन पे चलने भी नहीं देगी वो कहेगी मेरे रहते और कहीं और जगह से मार्गदर्शन तुमने लिया कैसे दूसरे शहर से चिड़ियाघर देखने आए एक दल जो ही शेर के पिंजरे के पास पहुंचा शेर ने खौफनाक दहाड़ लगाई दहाड़ इतनी जोरदार थी कि एक व्यक्ति को छोड़कर सारे लोग बेहोश हो गए चिड़ियाघर का एक अधिकारी उस व्यक्ति की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखता हुआ बोला लगता है आप बहुत निडर वह व्यक्ति बोला जी नहीं दरअसल में तो ऐसी रोज रोज दहाड़े सुनने का अभ्यस्त हो चुका हूं क्या आप भी किसी घर में काम करते हैं उसने कहा जी नहीं मैं शादी सुदा घर का मालिक सच में कौन है तुमकी तुम्हारी पत्नी मित्रों ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा नसरुद्दीन ने अपनी मूछों पर ताव दिया और कहा मैं ही हूं निश्चित मैं ही हूं और ऐसा कहने के लिए गुलजान ने मुझे पूरा अधिकार दिया मार्गदर्शन तो मैं दे दू मगर पत्नी से पूछ के आए कि नहीं कि मार्गदर्शन लेने जा रहा हूं ले लू अगर उसने अधिकार दिया हो तो मैं दे दू नहीं तो दोबारा जब आओ तो पूछ के आना कि मार्गदर्शन ले लूं वो क्या कहती क्योंकि मार्गदर्शन पर चलने कहां देगी जो किताब नहीं पढ़ने देती जो टेप नहीं सुनने देती जो ध्यान नहीं करने देती वो मार्गदर्शन पे चलने कैसे देगी भैया बेहतर हो तुम तो उसे यहां ले आओ किसी भी बहाने ले आओ महाबलेश्वर घुमाने ले आने जा रहे हो शायद आ जाए कि पुणे में साड़ियों का बहुत अच्छा स्टॉक आया है शायद आ जाए उसको किसी बहाने यहां ले आओ तो शायद कुछ बात बन सके तो बन सके मुला नसुद्दीन ने अपनी पत्नी की कब्र पर यह इबारत लिखवाई मेरी पत्नी गुलजान यहां सुख की नींद सो रही मुझे सुखी रखने की उसने पूरी उम्र कोशिश की और आखिर मरकर अपनी कोशिश में पूरी तरह कामयाब हो गई तुम्हारी पत्नी तुम्हें सुखी रखने की पूरी कोशिश कर रही उससे ज्यादा प्रेम तुम्हें कोई नहीं करता सर्वाधिक प्रेम वही करती वो तुम्हारी गर्दन को दबाया जाएगी क्योंकि प्रेम वो करती तो गर्दन किसी और को दबाने देखी जरा साहस करो मार्गदर्शन क्या मांगते हो किताब पत्नी फेंक सकती हो तुम बैठे देखते रहते हो हद हो गई तुमसे कुछ नहीं बनता अरे खड़े हो के कम से कम कुंडलनी करो हु की पुकार मचा दो कि मोहल्ला इकट्ठा हो जाए फिर नहीं फेंकेगी किताब फिर हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी कम से कम ये हु ना करो किताब भी पढ़ो कुछ उपद्रव करो अब मैंने तो कैसे कैसे तुम्हें ध्यान दिए हु कि एक दफा कर दो कि पूरा मोहल्ला अपने आप इकट्ठा हो जाए मोहल्ला ही नहीं मेरे मित्र ने खबर की कि इंदौर में इंदौर का केंद्र जहां है उसके पास ही मुसलमानों का मरघट और वो की आवाज करें मुसलमानों में खबर फैच गई कि ये लोग जो है हु करके मुर्दों को जगा रहे हैं बड़ी घबराहट फैल गई हिंदू मुस्लिम दंगे होने की नौबत आ गई उन्होंने कहा कि हम हु नहीं करने देंगे और तुम कुछ भी करो मुसलमानों में बड़ा सन्नाटा और घबराहट का सिलसिला हो गया और उनका या फिर केंद्र तुम कहीं और ले जाओ पर उन्होंने पूछा बात क्या तुम्हें हु से तकलीफ क्या क्योंकि गांव दूर इसलिए तो हमने गांव के बाहर ही जगह लिया और उनका गांव तो दूर मगर हमारा मरघट करीब और मुर्दे किसी तरह तो सो गए हैं तुम उनको जगा दो और मुर्दों को जगाना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते वो तो जगाए जाएंगे आखिरी दिन कयामत के दिन और तुम अभी जगा दे रहे हो हम किसी तरह तो उनसे छुटकारा पाए छु हैं और भूत परे तो उठाए ये नहीं चलेगा उनको हटाना पड़ा वहां से केंद्र क्योंकि मामला अदालत तक पहुंच गया मुसलमानों ने कहा कि यह मंत्र खतरनाक है इनको करना हो तो कहीं और करें यह तो अल्लाहू का ही हिस्सा है हु है भी अल्लाहू का ही हिस्सा यह सूफियों का मंत्र है अल्लाहू अल्लाहू करते करते हुता है तो मैंने कहा अल्लाह क्या करना जो जो चला ही जाता है उसको छोड़ ही दो ही बचा लो जो बचने वाला उसको पहले से बचा लो जो जाने वाला उसको जाने ही दो और वो लोग घबराए होंगे कि अल्लाहू अल्लाहू की आवाज और हु, हु की आवाज मुर्दे अगर सुन ले तो समझेंगे आ गया काया, कायामत का दिन क्योंकि उस वक्त आवाज होगी बड़े जोर से अल्लाहू की अल्लाहू अकबर एकदम आवाज उठेगी वो मुर्दे कबरों से उठाएंगे ओ, ये दुष्ट अभी उठाए दे रहे हैं फिर मुर्दे उठाए उनको सुनाओगे कैसे और मुर्दे उठाएंगे तो मोहल्ले वालों को गांव वालों को अपने रिश्तेदारों को सताएंगे और किसको सताएंगे उनका भी कहना जायज तो तुम कम से कम इतना करो जब मुर्दे जग जाते तो मोहल्ले वाले कितने ही सोए हो एकदम हु हो कि पुकार मचा दोगे एक दफे में पत्नी शांत हो जाएगी एकदम कहेगी कि लल्लू के पप्पा चरणों पर गिरेगी कि अब शांत हो जाओ सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और मेरी बदनामी ना करवाओ ये लोग किताब पढ़ो कम से कम चुप तो रहते हो जब भी किताब छीन हु करो टेप बंद करो हु करो ये सौ मंत्रों का एक मंत्र है सौ सुनार की एक लोहार की आखिरी प्रश्न आप इस बार मारवाड़ियों के संबंध में क्यों कुछ नहीं कह रहे और मैं ठेट मारवाड़ से इसलिए आया हूं सुभाष को तुम भी धन्य हो मारवाड़ में हो के मारवाड़ियों के दुश्मन हो क्या बात चलो अभी इतनी दूर से आए हो तो मुझे भी तुम्हारी लाज रखनी पड़े अन्यथा इस बार मैं मारवाड़ियों को छोड़ ही रहा था कभी कभी छोड़ देता हूं तो मारवाड़ी निश्चिंत हो जाते हैं, फिर आने लगते हैं। फिर उनकी पिटाई कर देता हूं फिर भाग जाते हैं। फिर महीने दो महीने शांत रहता हूं तो फिर आ जाते हैं। कभी पंजाबियों की पिटाई कभी बंगालियों की पिटाई मतलब पिटाई मुझे करनी है किसी ने किसी की होगी सेठ चंडूलाल मारवाड़ी अपने मित्र मुल्ला नसरुद्दीन से कह रहे थे कि मेरे लड़के ने तो कमाल कर दिया मैंने उससे कहा कि एक बार में दो सीढ़ियां चढ़ा उतरा करो ताकि जूता कम घे मगर उस नालायक ने कल छह सीढ़ियां एक बार में सांत उतरी नसरुद्दीन बोला तब तो जूता और कम घिसेगा चंदुलाल रोते स्वरों बोले जूता तो कम घिसा मगर उस उल्लू के पट्टे ने अपनी नई पेंट फाड़ ली गुरु तो गुड़ रहे चेला सक्कर हो गए बेटा बाप से आगे निकल गया उसने कहा जब जूते घिसने बचाना है मैंने सुना कि एक रात चंदुलाल पड़ोस के गांव में किसी शादी में सम्मिलित होने गए कोई तीन मील जाने के बाद उनको ख्याल आया कि दिया जलता हुआ छोड़ा है पता नहीं ये नालायक लड़का बुझाए कि ना बुझाए ऐसे ही सो जाए रात भर तेल जलता रहे और मुझे लौटते लौटते सुबह हो जाएगी सुबह लौट के आए दरवाजा खटखटाया लड़के ने दरवाजा खोला उन्होंने कहा कि दिया बुझा दिया कि नहीं रहे कहा आप भी क्या बातें कर रहे हैं आपका बेटा हो मैं दिया ना बुझाऊ अरे आप इधर बाहर हुए कि मैंने दिया बुझा दिया आप इतनी दूर कैसे आए और आपको शर्म ना लगी तीन मील गए तीन मील आए जूता घिस जाएगा चंदुलान ने कहा तूने मुझे क्या समझाया रे देख जूता बगल में दबाए हुआ जूता कैसे घिसेगा पैर घिस जाए मगर जूता नहीं घिस सकता मारवाड़ी की अपनी दुनिया है डॉक्टर साहब अब मेरा बेटा झुम्मन कैसा है चंदुलाल ने उदास आवाज में पूछा डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं धीरज रखिए सेठ जी उसे नकली सांस दी जा रही सेठ चंदुलाल गरज के बोले धीरज कैसे रखू जी सरासर बेईमानी हो रही अरे जब मैंने असली सांस के पैसे चुकाए तो फिर नकली सांस क्यों दी जा रही सेठ चंदुलाल को उसके कुछ मित्र दोपहर को मिलने आए द्वार पर उनके नौकर पोपटलाल ने उनका स्वागत किया तो मित्रों ने पूछा सेठ जी कहा हैं पोपटलाल ने उत्तर दिया सेठ जी डिनर खा रहे हैं डिनर खा रहे हैं डिनर तो रात का खाना होता है दिन का नहीं एक मित्र ने चौक के कहा वह तो मुझे भी अच्छी तरह मालूम है लेकिन वे रात का बचा हुआ खाना ही खा रहे हैं पोपटलाल ने कहा सेठ चंदूलाल मारवाड़ी समुद्र तट पर चहलकदमी कर रहे थे कि अचानक एक जोर का तूफान आया और चंदूलाल के छोटे बेटे झुम्मन को उठाकर समुद्र में ले गया दो सेकंड में ही सागर की लहरों में उठता गिरता झुम्मन हवा के वेग के साथ इतनी दूर निकल गया कि उसका दिखना भी बंद हो गया चंदुलाल के प्राण सूखने लगे झट उन्होंने आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा हे परम परमात्मा मेरे बेटे को बचा लो हे करुणा के सागर मुझ पर कृपा करो मेरा सब कुछ लुटा जा रहा है उनका इतना कहना ही था कि एक चमत्कार घट गया समुद्र में एक बड़ी लहर उठी और वह लहर झुम्मन को किनारे पे पटक गई चंदुलाल ने अपने बेटे को नजर से ऊपर से नीचे तक देखा गौर से देखा फिर से देखा और ईश्वर को क्रोध भरे स्वर में कहा इसलिए तो मुझे तुझ पे श्रद्धा नहीं होती मेरी एक भी प्रार्थना नहीं सुनता तू खुद सोच मैं भला नास्तिक ना हूं तो और क्या हूं तुझे मेरी जरा भी फिक्र नहीं अब यही उदाहरण देख मेरा बेटा तो बच गया खैर कोई बात नहीं मगर उसकी टोपी कहां गई हो गया ना सत्यानाश मारवाड़ी सबके भीतर छुपा है लेकिन मारवाड़ में ही नहीं रहता हर मन में रहता है मन ही मारवाड़ है मन बड़ा कृपण है कुछ छोड़ते नहीं कूड़ा करकट भी इकट्ठा करता है धंदौलत ही नहीं जो पकड़ लेता है उसी को इकट्ठा करता चला जाता है मन इकट्ठा करने में मानता है बांटने से डरता है और आत्मा उन्हें उपलब्ध होती जो बांटना जानते जो है उसे बांटो मारवाड़ी को आत्मा नहीं मिल सकती जो है उसे बांटो साझीदार बनाओ औरों को प्रेम है तो प्रेम आनंद है तो आनंद ज्ञान है तो ज्ञान ज्योति है तो ज्योति ध्यान है तो ध्यान जो है उसे बांटो बेसर्त बांटो और जितना बांटोगे उतना ही परमात्मा तुम पर बर तुम जितना बांटते चलोगे उतना बढ़ता जाता है भीतर का धन भीतर के धन का अर्थशास्त्र अलग अर्थशास्त्र है बाहर का धन बांटने से घटता है बाहर का धन मारवाड़ी के अर्थशास्त्र का हिस्सा है भीतर का धन बांटने से बढ़ता है रोकने से घटता है आज इतना है